त्र कर्णे श्राम पश्येक्ष ओम शांति शां शां थ प्रश्नों शास्त्र प्रश्न के द्वितीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार था सबसे पहले सब भ्रांत हो गए आत्मा में कला के अध्याय होने से कोई कला को से आत्मा परिचिन आदि पाने किसी ने आत्मा के सत्ताई हटा दी इत्यादि शास्त्रार्थ चर्चा चली अब श्रुति का अर्थ करने जा रहे इस हैं इसमें कहना चाहते हैं न अनु श्रुति नु चैतन्य से न नित्यत्म परिचय श्रुते है परिचन्न से घटाधिपत है। चैतन्य में नित्यता नहीं है आत्मा में नित्यता नहीं है नित्य धर्म तो नहीं हो सकता क्यों परिचय कहाँ कहा है आत्मा यहाँ परिचन्न तो श्रुते है तस्में सहोवाच है यही वस्मिन शरीर आह यह अंत शरीर स पुरुषो यशासकला प्रभु यही तो है यही वही परिचय है न चैतन्य से न नित्यत्व नित्यत्व धर्म होना नित्य हो नहीं सकता चैतन्य क्यों परिचय परिचय परिच्छेद परिचेदा यही कहा यही है कहा परिचिन से जो घटाधि जो परिचन्न होता है वो घटाधिक अनित्य होता है चैतन्यम न छिन्न चैतन्य नित्य नहीं तत्र तत्र अनित्यत्वम यथा अनित्य हो तथा अच्छे ये इति कोई उठाता उठाता से है चैतन्यम अनित्यम शाम करते शुवा शैतन्य घटा घटा बस परिचिन्न है कहां भाष्य में संकार, यही वह परिचिन्न कुंडलवत श्रुति में यही देखा है, है तो यही है यही वह अंत शरीर सुरुष कहा हुआ है, यही अंत के भीतर वो पुरुष है परिचिन्न दिखाई पड़ रहा है कुंड बदलव जैसे कुंड में माने तालाब में बैर के दाना हो परिचन्न रहेगा ठीक इसी प्रकार शरीर के भीतर परिचन्न देखा जाता है बदल बने बैर के दाना कुंड में जैसे बैर के दाना है परिचन्न होता है इसी प्रकार आपका है, इति ऐसी शंका हो गई तो सिद्धांत कहते न ऐसा नहीं क्यों प्राणादि कलाकार देखो तो भाई परिछन्न हो आत्मा तो ये जो 16 कलाएं आगे उत्पन्न बताएं कि मंत्र में सारा संसार जिसमें आएगा तो प्राणादि कलाओं का जो कारण होगा वो परिचिन हो तो हो, नहीं हो सकता क्योंकि एकता सोलह कला प्रभवंती जिसमें 16 कलाएं उत्पन्न होते हैं जो 16 कलाएं उत्पन्न जिसमें हो वो परिचिन्न नहीं हो सकता कलाकार न परिचिन्न नहीं है क्यों प्राणादि कलाकार प्राणादि कलाओं का कारण है आत्मा इसलिए परिचय नहीं ये सिद्धांत का नहीं शरीर मात्र परिच्न से प्राणा प्राण श्रद्धा आदि कला नाम कारण प्रतिबद्ध जो सिद्धांत ये बोल रहे हैं नहीं शरीर मात्र परिच्न यदि शरीर मात्र में ही आत्मा हो तो ये जो सोलह कला के कारण बन नहीं सकता स्मृति में सोलह कलाओं के कारण बताया आत्मा नहीं शरीर मात्र परिछिन्नश जो शरीर मात्र में परिचिन होगा जो यदि ऐसा हो तो कुन ये प्राण श्रद्धा सर, कला न कारणत्व प्रति न सपन प्राण प्राणादि कलाओं का कारणत्व तो के ज्ञान होना संभव नहीं होगा आत्मा कारण बन ही नहीं सकेगा उसका तात्पर्य कुछ और यही का कहने का तात्पर्य कुछ और परिचि दृष्टि से नहीं कहा गया है ये सिद्धांत कहना चाहते हैं दो नंबर की टिप्पणी नहीं शरीर मात्र इत्यादि भगवत गीता के दीवी कहा है इंद्रिय परम मन इंद्रियाणि पराण्ञ्याह इंद्रिय परम मन मनसस्तु पर ऐसा शब्द आता है तो, तार्थ तार्थ ने ने तो, तो यहाँ पर कारण बताए इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियों को पर कहा श्रेष्ठ कहा विषयों की अपेक्षा इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा और इंद्रियभ्य परम मन इंद्रियों से श्रेष्ठ कारण है ऐसा कहा मन को बताया इत्यादि कार्य अपेक्षा कारण से महत्ववादी उदाहरण इत्यादि जो सालों में क्या दिखाया है कार्य की अपेक्षा कारण ने महत्व तो दिखाया बड़ा बढ़पन दिखाया बड़ा होगा कारण कार्य छोटा होगा तो प्राणादि सोलह कला जहां उत्पन्न जिसका सारा संसार होना है तो वो छोटा नहीं होगा परिचन्न नहीं हो सकता ठीक है महत्ववादी उदाहरण इत्यादि में जो कारण वो महत्व तो का अवधारण के निश्चय किया जो कारण होगा महान होगा कार्य की अपेक्षा mm. शरीर मात्र परिचिन है प्राणादो तत्व भाव। अगर शरीर मात्र में परिचिन हो आत्मा ऐसी स्थिति में शरीर मात्र परिचन्न है प्राणादो। शरीर मात्र में परिचिन्न प्राणादि ऐसी स्थिति में तत्व दर्शनात् तत्व बने कारणत्व दर्शनात् कला के कारण बने सत्ता महत्व तत्व बने महत्व आदर्शनात् जो शरीर मात्र में परिचिन्न होगा वो महत्व महान नहीं हो सकता किंतु आत्मा को महान सिद्ध किया हुआ है तत्व तो आदर्शनात्मा महत्व तो और दर्शनात्म महत्व तो नहीं दिखाई पड़ता जो शरीर में आत्मा परिचन्न होते हैं उसमें महत्व तो नहीं दिखाई देता तो आत्मा को तो मनसस्त पर बुद्धि योग बुद्धि पर तस्करण महान मत आया ऐसा है इत्यादि कहा भाई सब आगे कला शरीरस्य। दूसरी बात शरीर में परिचन्न आत्मा होने नहीं सकता आत्मा से उत्पन्न जो कलाएं हैं, उस कला का भी कार्य है शरीर आत्मा से उत्पन्न होंगे प्राणादि कलाएं और उससे बनेगा शरीर कलाकार्यवाचा शरीरस्य। शरीर जो है कला का कार्य है कला का कार्य है और कला का कारण आत्मा आत्मा का कार्य कला कला का कार्य, कार कार्य शि शरी, है शरीर नुष कार्याम कार्य सरम कारण कारण स्वच्छ कुंडम पतनम एक क्या नहीं, नहीं नहीं कर सकता है पुरुष कार्याण कलाना कार्य सरम पुरुष के जो कार्य है कला सोलह कला है पुरुष आत्मा का कार्य है उन कलाओं का जो कार्य होता हुआ ये शरीर आत्मा का कार्य है, कला है उस कलाएं उस कलाओं का भी कार्य और शरीर ऐसा होता हुआ शरीरम कारण कारण स्वच्छ अपने जो कारण का कारण है स्वच्छ कारण कारण स्वच्छ है शरीर उसका कारण कला और उसके कारण आत्मा स्वच्छ कारण कारण अपने जो कारण का कारण है उसको पुरुषम स्वच्छ कारण कारणम पुरुषम जो अपने कारण का कारण पुरुष है उसको कुंडम बदरम अभ्यंतर ही के दाने को अपने भीतर कर लेता है इस प्रकार भीतर करना संभव नहीं शरीर आत्मा को भीतर नहीं कर सकता क्योंकि तो जो कारण होता है महान होता है तो ये तो शरीर की का, शरीर का कारण कला कला का भी कारण आत्मा है तो उसको बैर के दाना को कुंड भीतर कर देता है अपने पेट में कर लेता है इस प्रकार अपने पेट के शरीर आत्मा को करने सकता उसका तात्पर्य कुछ और है जो यही वह शरीर है सो पुरुष इत्यादियों का उसके तात्पर्य कुछ और है ये बताया जा रहा अच्छा भीतर होना संभव परिचन्न होना संभव नहीं बीजादिवश्य चेत पूर्वादि बोलता है, अच्छा। बोल है महाराज बीज के समान बीज से वृक्ष पैदा होता है देखा है ना और वृक्ष में फल लगेगा और फल क्या करता है बीज को अपने भीतर कर देता है बीज का कार्य वृक्ष वृक्ष का कार्य फल वो फल क्या करेगा जो अपने कारण का कारण है फल का कारण वृक्ष वृक्ष का कारण बीज का का उस बीज को अपने भीतर कर देता है ठीक इसी प्रकार यहां भी शरीर जो है अपने कारण का कारण आत्मा को भीतर कर सकता है जैसे श्रुति में आई यही वाणी शरीर है पुरुषो इत्यादि कहा है तो हो सकता है पूर्वादि की शंका है बीजादि बीजादिज आदि के समान हो जाएगा जैसे बीज अपने कारण के कारण को अपने भीतर कर लेता है बीज अपने फल जो होगा का, कार्य जो होगा अपने कारण के कारण को भीतर कर देता है ऐसा जो फल निकल फल होगा किसका बीज का बनेगा वृक्ष और वृक्ष से होता है फल वो फल बीज को अपने भीतर कर लेता है तो कार्य अपने कारण के कारण जो बीज है उसको भीतर कर रहा है ऐसे आत्मा को भी आत्मा का कार्य कला कला का कारण तो अपने कारण के कारण जो आत्मा है उसको अपने भीतर कर देगा और श्रुदी ने कहा यही बंध शरीर ऐसा पुरुष का होगा ये शंका है बीजाधि बीजाधि संबंध हो जाएगा शरीर अपने घेरे में डाल देगा आत्मा परिचन्न होगा यह शंका है तीन नंबर की टिप्पणी लिखित अत्र पुस्तक इतव लिखित पुस्तक में बीजादि आदि शब्द नहीं है बीज ऐसा दिया हुआ है जो लिखित तो पुस्तक है उसमें आदि शब्द का प्रयोग नहीं किया या बीजाधिपत करके भाग्य से बोल दिया आदि शब्द नहीं बीज जैसे बीज अपने कारण के कारण को अपने पेट में कर देता है मान बीज जैसे अपने कार्य के कार्य में के भीतर हो जाता है कार्य के कार्य के भीतर हो जाता है उस यही शंका है इसके स्पष्टीकरण आगे पूर्व पक्ष का स्पष्टीकरण है यथा बीजकारीन वृक्ष जैसे बीज का कार्य होता है वृक्ष आम के कुठली से वृक्ष बनना है बीज कार्य वृक्ष बीज का कार्य वृक्ष है जो फल उस वृक्ष का कार्य फल है तो मुख्य कारण बीज हो रहा है बीज का कार्य वृक्ष वृक्ष का कार्य फल फलम स्व कारण कारण बीजम अपने कारण के कारण जो बीज है फल फल का कारण वृक्ष है वृक्ष का कारण बीज है उस बीज को स्व कारण कारण बीजम स्व से पकड़ेंगे फल वो तो फल जो क्या काम करेगा अपने कारण के कारण को फल का कारण होके वृक्ष वृक्ष के ब्रिक्षे, ब्रिक्षे का कारण होकर बीज गुठली आम की उसको बीज जो है उसको करो थी, आमराधि जो आमराधि फल है वो अपने कारण के कारण को अपने भीतर कर देते हैं ठीक इसी प्रकार शरीर भी कर देगा आत्मा को अपना कारण शरीर का कारण कला, कला कला के कारण है आत्मा तो स्व कारण, कारण अपने कारण के कारण भीतर करके जैसे आम आदि को देखा गया है आमरादि तदव ठीक इसी प्रकार दृष्टान हो गया ठीक इसी प्रकार पुरुषम अभ्यंतरी कुरिया पुरुष को भी माने आत्मा को भी शरीरम शरीरम शरीरम प्रथमांत है शरीर जो है ये आत्मा को भीतर कर दे उसी प्रकार करे किसको करे सो कारण कारण अभी अपने कारण के कारण होने पर भी शरीर का कारण कला कला के कारण आत्मा है तो अपने कारण के कारण होने पर भी जैसे आम के फल अपने कारण के कारण को अपने भीतर में कर देता है बीज को ठीक इस प्रकार कर, कर सकता है ऐसा शंका करे तो सिद्धांत का न्यू अन्यवाद सावय दो हेतु दे रहे देखो जो बीज फल के भीतर जिस बीज को फल के फल ने अपने भीतर कर रखा है उस बीज से वृक्ष पैदा हुआ था क्या दूसरा बीज था वो जो बीज अभी फल के भीतर पड़ा हुआ है तो वो वो जो फल है जो अपने कारण के कारण जो बीज था उसको भीतर कर पाया नहीं नहीं एक अन्यत्वा बीज अन्य है जो फल के भीतर पड़ने वाला अन्य है जिस बीज से वृक्ष बना वो फल के भीतर वाले से नहीं बना वृक्ष अन्य एक है तो अन्य वाले से दृष्टांत अन्य है। दूसरा दृष्टांत सावयव है आत्मा यहां निर्वय है थोड़ा ध्यान बीच सावय होता है आत्मनिर्भय होता है ये दोनों की पुष्टीकरण करेंगे क्यों वहां हो रहा है अपने कारण के कारणों को भीतर कर पा रहा है ये तो क्या है वो भिन्न है अन्य है दूसरी बात सवय है किसी तरह घटाना चाहेंगे तो, तो सवय है वो सवय चीज है ये कहा कहते हैं कारण वृक्ष दृष्टांत में जो दिया पुरुष पुरु, था क्या दिया था आमरादि फल अपने कारण के कारण को अपने भीतर कर देते हैं उसी प्रकार शरीर भी अपने कारण कारण आत्मा को अपने भीतर कर सकता है जो कहा था दृष्टान्त कारण बी जो कारण बीजाए जिस आम के कुंडली से वृक्ष बनना है और जिस वृक्ष में फल लगना है तो जो कारण बीज था उससे अभी फल के भीतर पड़ा हुआ बीज अन्य है कारण बीज अलग है जिसे वृक्ष बना ये तो अभी पैदा हुआ है वृक्ष पहले तैयार है दृष्टांते कारण बीजा जो कारण बीज है उससे वृक्ष फल समृद्धानी अन्य बीज आने वृक्ष के फल में लटके पड़े हुए भीतर घेरे में पड़े हुए फल के भीतर पड़े हुए बीज अन्य है कारण बीज से यह बीज अन्य है दृष्टान्त वैसा है जो फल के भीतर में है वृक्ष फल समृद्ध वृक्ष के फल में फल के भीतर पड़े हुए जो बीज है वो भीजानी अन्य ही है वो अन्य बीज है वही बीज नहीं है तू अब इधर आत्मा की तरफ जब देखते हैं तो शोकारण कारण कारण भूत पुरुष शरीर के कारण का कारण बनने वाला कौन है वही पुरुष आत्मा है वह दूसरा नहीं है जिसको शरीर भीतर कर सके दूसरे दो दू आत्मा होते ना तो एक आत्मा से पैदा हुआ कला कला से पैदा हुआ शरीर को दूसरा आत्मा को ये शरीर भीतर कर देता कि हम तो बीच नहीं है में वही पुरुष है दृष्टांत के तुष्कार कारण भूत अपने कारण का कारण सोच लेना शरीर उसके कारण कला कला के कारण आत्मा पुरुष भूत सयव पुरुष वही पुरुष है दो पुरुष यहाँ नहीं है वहां तो दो बीज थे तो अलग अलग थे वहां वृक्ष का कारण बीज अलग फल में लटका हुआ बीज अलग सवैव था या अन्य था यहाँ अन्य नहीं पुरुष शरीर के अभ्यंतरिका शुरू थे शरीर के भीतर यही बांधा शरीर जैसा पुरुष इत्यादि यहाँ दिखाई पड़ रहा है तो इसका तात्पर्य समझना पड़ेगा या संभव नहीं होना संभव नहीं शरीर में होना संभव नहीं ऐसा इसका तात्पर्य समझना होगा इस शरीरा प्रत्यक्त विवक्षा उच्चते शरीर के भीतर जो कहा गया ना आत्मा को यह वह अंत शरीर सौम्य स पुरुष यहां ये जो कहा गया है चैतन्य से शरीरांतस्तु जो शरीर के भीतर दिखाई दे रहा है अंतर शरीर करके शरीर के भीतर जो करना क्या तात्पर्य प्रत्यक विवक्षा उच्चते इस विवक्षा से कहा न कि वो परिचिन दृष्टि से नहीं कहा प्रत्येक आत्मा है सबका स्वरूप है प्रत्यकत्व विवक्षया उच्चते न परिच्छेद परिछिन्न के विवक्षा करके नहीं कहा गया यही वो अंत शरीर शब्द परिचिन की व्यवस्था से नहीं है प्रत्यक सबके पर हाय करके कहा परिचंड दृष्टि से नहीं कहा यही बात समझना ये बताया तथा सती उत्तर वाक्य विरोधा अगर परिचन्न और शरीर के भीतर ही हो यदि तो आगे का जो वाक्य आएगा क्या वाक्य आने वाला है वाक्य आएगा यशम यथा सोलह सकला प्रबंध ये वाक्य विरोध हो जाएगा शरीर के भीतर रहने वाले अल्प में सोलह कला सारा संसार जिसके जो सारा संसार बन जाता है वो होना संभव नहीं तो ये वाक्य का विरोध पड़ेगा यदि ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो इसलिए अंतस्तरीके के अर्थ समझना पड़ेगा प्रत्यक तो विवक्षा से है ये अंतस्त विवक्षा प्रत्येक के तो लिए ना कि परिच्छन तो को लेकर के नहीं ये बताएगा अच्छा पांच और छह की टिप्पणी पांच में कहते हैं प्रत्यकत्व आंतरत्व प्रत्येक मानी सबके भीतर है सबसे भीतर सबसे बाहर शरीर है शरीर के भीतर इंद्रियां है इंद्रिय के भीतर मन मन के भीतर बुद्धि बुद्धि के भीतर आत्मा जब तैयोग परिसर पड़ेंगे तो पता लगेगा पंचकोष के विवक्षा में सबके भीतर आत्मा पाया जाता है जब ये शरीर आदि से आत्मा, बुद्धि हटाते हटाने जाएंगे अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष ये सब आत्मवृत्ति हटाएंगे तब आत्मा में पहुंचे यह बक्षा यह ये, ये कहा ये कहा प्रत्यकत्व अंतरत्व सबसे सबके भीतर है थोड़े शरीर से सूक्ष्म शरीर भी भी भी भी भी हो तो भीतर होता है उसके उसके भीतर कारण शरीर होता है उसके भीतर आप इसको लेकर के कहा गया ये कहा तदपि अधिष्ठान तो परिवर्तित वो भी जो अंतरत्व है वो भी आखिर में अधिष्ठान में परिवर्षित हो जाता है अधि का अधिष्ठान कहने में तात्पर्य है ये सोलह कलाएं जो कल्पित है कल वास्तवित तो सोलह कलाएं उत्पन्न होनी नहीं, नहीं आत्मा से कल्पना है तो कल, कल्पना के लिए अधिष्ठान सत्य चाहिए इसके लिए कहा गया जो प्रत्येक कहा वो भी अधिष्ठान परिवर्तित अधिष्ठान परिवर्षित हो माना अधिष्ठान आत्मा ये कहना चाहते हैं कलाओं के कल्पना के अधिष्ठान आत्मा है ये सिद्ध है यही बांधा के द्वारा ये कहा अथवा उपलब्धि अपेक्षा दृष्ट अथवा यह मानना है आत्मा की उपलब्धि को यही होना है जब भी होना है आत्मा बिग्र है व्यापक है किंतु उपलब्धि यही होती है जैसे गाय के शरीर में पूरे में दूध व्याप्त है पूरे शरीर में दूध है दूध है गाय के शरीर में पूरे में किंतु शेम को निचोड़ेंगे तो दूध नहीं मिलने वाला है कान को निचोड़ेंगे नहीं कोष को निचोड़ेंगे नहीं स्तंभ को निचोड़ने पर होता है उपलब्धि स्थान है उपलब्धि स्थान है ठीक इसी प्रकार आत्मा विभु होने पर भी अहम प्रति यही होगी ये उपलब्धि अपेक्षा यही होती है इसलिए यही पकड़ के कहा यह नहीं कि इसे परिचन्न आत्मा नहीं समझना एक कहा टिप्पणी कार बोल रहे हैं उपलब्धि अपेक्षा या एक तो अधिष्ठान सिद्धि के लिए कहा गया अथवा उपलब्धि की अपेक्षा कर गए आत्मा की उपलब्धि यही अभी देहाकार वृत्ति जैसे बन रही है हमारी बुद्धि में उसी प्रकार आत्माकार यही बन गई है उपलब्धि की अपेक्षा करके यही वंता शरीर कहा कि बुद्धि भीतर है इसलिए आप को भीतर कहा यह नहीं समझ रहा आत्मा परिश्रम है ऐसा छिपे उत्तर वाक्य अगर ऐसा अर्थ नहीं करेंगे हाँ जैसा आया वैसे परिचन्न मानेंगे तो उत्तर वाक्य का विरोध होगा कहा उत्तर वाक्य क्या है यता कला, आप जिसमें ये सोलह कलाएं उत्पन्न होती है शरीर के भीतर होने वाला छोटा सा यदि आत्मा हो तो उसमें ये सोलह कलाएं की उत्पत्ति कैसे हो सके कोई नहीं पाए सारा संसार आता है जिस कलाओं में पूरे संसार कोई छूटता नहीं है सोलह कलाओं में अच्छा ठीक है इसके लिए कहा सिद्धांत न कहा न प्राणाधिकला कारण कहा प्राणादिकलाओं के कारण होने से आत्मा परिचन्न नहीं है कुंडल में बदर बैर के स्थानी के समान परिचन्न नहीं कहा ठीक है अयोग्यवादी सो अर्थ होना विवक्षता आत्मा में योग्यता भी नहीं भीतर होना अयोग्य है केवल यही परिचन्न होना अयोग्य भी है इसलिए भी वो जो आता है छिन्नत्व अर्थात जो निकालना चाहता है पूर्वाधिक वो विवक्षित ने कहा कि कलाकार जो कला का कारण होगा वो माने परिचिन होने में अयोग्यता है उसमें तो योग्यता ही नहीं है परिचन्न होगा तो ये कला है कैसे उत्पन्न होगी कलाकार इत्यादि कहा अच्छा प्राण कलाकार अच्छा, कलाकार कलाकार शरीर से कहा देखो अयोग्यता भी है क्योंकि आत्मा से कला उत्पन्न होना है और कला से शरीर उत्पन्न होना है तो अपने कार्य के कार्य में क्या पुरुष होगा भीतर पहले से पुरुष है ये कहा अयोग्यवाद इत्यादि कला कला कार्यवाद शरीर इत्यादि कहा था शरीर जो है कला का भी कार्य है पुरुष का कार्य कला कला का कार्य शरीर भाषा में कहा नहीं पुरुष कार्याण कला नाम कार्य शरीरम पुरुष का कार्य जो कलाएं हैं और उसका भी कार्य होता हुआ है शरीर या शरीर कारण कारण का, अपने कारण के कारण कारण पुरुष है उसको कुंडम बदरम इव अभ्यंतरी नीरा जैसे कुआ में बैर के दाना कुआ अपने भीतर कर लेता है उस प्रकार ये शरीर आत्मा को भीतर कर नहीं सकता क्यों अपने कारण के कारण है शरीर का कारण का कारण है इत्यादि का ठीक है सो उत्पत्ति पूर्वम शावात तत्कालीन पुरुषम परिचय तुम नश्न देखो आत्मा पहले से है क्यों पहले से है पहले प्राणाधिकला उत्पन्न होंगे उसके बाद शरीर उत्पन्न होने वाला आगा तो शरीर उत्पत्ति इसे पहले पुरुष आएगी नहीं है क्यों प्राणाधिकला उत्पन्न होने के शरीर पन्ना है तो शरीर के पहले प्राणाधिकला उत्पन्न करते पुरुष है ये कहते देखो उत्पत्ति पूर्वम ये शरीर स्व शरीर को अपने उत्पत्ति से पहले स्वच्छ अभाव स्वयं है कि नहीं शरीर उत्पत्ति के पहले शरीर उत्पत्ति के पहले शरीर नहीं स्वच्छ अभाव तत्कालीगम पुरुष उस काल में भी शरीर पुरुष है जिस काल में शरीर नहीं है उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में उसमें भी पुरुष है उस पुरुष को परिचय न सको उसको घेरा में डाल नहीं सकता सर शरीर क्यों अपने उत्पत्ति से पहले जो विद्यमान हो उसको अपने घेरे में नहीं डाल सकता ये कहा पूर्वादी शंका उठाएगा बीज कार्य से वृक्ष से कार्य फल बीज का कार्य होता है वृक्ष और वृक्ष का, का कार्य होता है फल वो फल क्या काम करता है शो कारण कारण वृक्षण वृक्ष कारण बीजम अत्यंत निकल होती थी दृष्टम ये देखा है अपने कारण के कारण जो बीज है फल का कारण वृक्ष है वृक्ष का कारण बीज है वो बीज को अपने भीतर कर देता है फल फल के भीतर बीज होता है अपने कारण के कारण कर लिया, उसी प्रकार ये शरीर भी अपने कारण के कारण आत्मा को अपने भीतर कर लेगा ये पूर्वादि किशन का ठीक है यही है बीज कार्य से वृक्ष से जैसे बीज का कार्य होता है वृक्ष और उसका जो कार्य होता है फल वृक्ष का कार्य फल फलम सो कारण वृक्ष कारण शो से फल फल का कारण का है वृक्ष उस वृक्ष का कारण है बीज हम उस बीज को अभ्यंतरी कर, कर देता है देखा है फल के भीतर बीज होता है अपने कारण के कारण वो अपने भीतर कर लेता है जैसे हो ये देखा है न अयोग्य तुम मारे अब कार्य का, का कार्य भी कारण को घेर सकता है कहा देखा बीज फल में देखा बीज फ्हाल, फ्हाल का कार्य फल फल का कार्य जो फल बीज का कार्य वृक्ष वृक्ष का कार्य जो फल है अपने उत्पत्ति के पहले जो था उसको ढक लेता है योग्यता है अपने कारण के कारण को अपने पेट में रख करने के लिए योग्यता कहा देखा बीज में देखा फल में देखा पूर्वाधित कहा था बीजाधिपत से बीजादि के समान मांग लिया जाए तब इसी का व्याख्या करेंगे तब बिना इसी संक्षिप के संग्रह वाक्य है इसके व्याख्या आगे करते हैं, उसके व्याख्या करते हैं वृक्ष का कार्य का का फल होता है तो कारन कारन अपने कारण के कारण का कारण वृक्ष वृक्ष का, का कारण बीज बीज हम उस बीज को अभ्यंतर ही कर होती फल है अपने कारण के कारण को अपने वितरण कर लेता है तदवत उसी प्रकार शरीर हम स्व कारण कारण अपने कारण के कारण होने पर भी ये शरीर जो है पुरुष को आत्मा को अपने बीच पर कर ले सिद्धांत कहेंगे सिद्धांत सिद्धांतिका ठीक है सिद्धांत बोलते दृष्टान्त बीज व्यक्ति वेदार्थ देखो तो दृष्टांत जो दिया वह दो बीज है जिससे वृक्ष पैदा हुआ अभी फल में जो लगा हुआ बीज वो नहीं है फल में जो अभी बीज है वो बीज दूसरा बीज है रहा है दृष्टान्त बीज व्यक्ति भेदाट बीज व्यक्ति भिन्न है जिससे वृक्ष पैदा हुआ तो बीज अन्य है और अभी जो फल में फल जिसको घेर घेर के बैठा हुआ है वो भी बीज अन्य है इससे दूसरा वृक्ष पैदा हो सकता है इस वृक्ष का कारण तो नहीं है बीज दृष्टान्त बीज व्यक्ति भेदाट बीज व्यक्ति भिन्न है भिन्न होने से अविरोध भी यहां पर होने पर भी गया फल बीज को डर देता है व्यक्ति भिन्न है जिस बीज से वृक्ष बना वही बीज तो यह है नहीं। या या या दूसरा बीज है दृष्टांत बीज वक्ति वेदांत अविरोधे अविरोध होने पर भी दृष्टान विरोध नहीं है अपने कारण के कारण करके माना उसको लेने पर भी यहा। और यहां तो देखो पुरुष व्यक्ति ऐक्यात पुरुष व्यक्ति एक ही है जो कला को पैदा करने वाला पुरुष है उसी को घेर रहा है शरीर ने पुरुष व्यक्ति ऐक्यात एक होने से कारण कारण कारण्य कारणत्व तो अभ्यंतरी भाव है विरोध है तो होना और दूसरे के भीतर होना यह विरोध है वही व्यक्ति कारण बने और वही दूसरे के पेट में पड़े वो संभव नहीं है कारणत्व तो और अभ्यंतरी भाव होना यह विरोध है वहां तो व्यक्ति भिन्न थे इसलिए यह कारण बन गया था एक दूसरा उसके फल के पेट में पड़ गया था किन्तु यहां व्यक्ति एक ही है ये कहा वो सवय था यह निर्वय है अन्य था वो अन्य था कारण तो भाव विरोध है कारण तो होना भीतर होना विरोध होता है कहा नौ करके सिद्धांत का वो होता है, है। पुरुष अन्य नहीं है और निर्वय अच्छा, है वो दृष्टान के साथ अच्छा भाष्य पहले दृष्टान्त कारण बीजा वृक्ष फल समृद्धा अन्य बीजा दृष्टांत जो दिया है ना आमराधिक दृष्टान्त दिया वहां तो कैसा है कारण बीज से वृक्ष फल के पेट में पे पे भीतर पड़े हुए भी बीज अन्य है दार्ष्टान और या सिद्धांत में देखते हैं तो क्या स्थिति है शो कारण कारण बहुत असाही वो पुरुष शरीर के कारण का कारण शरीर का कारण काला कला के कारण पुरुष वो पुरुष एक ही है या तो दो नहीं है एका पुरुषा शरीर अभ्यंतरी स्मरिये शरीर के भीतर हुआ सुनाई पड़ रहा है तो इसका तात्पर्य अलग है अंतरात्म विवेक्षा करके है अधिष्ठान लेकर कहाीभूत बीज बीज से वृक्ष फल तद अंतर्गत बीज रूपेण परिणाम तय कारण कार्य बीज्य आसंख्य एवं तस् सवय वृक्षव फलाकार अवय भिन्न अवयवाना अंतर्गत बीज रूपेण परिणाम तयदेना आधार आदि इहतु सह तू निर्वयवत्वात्मा तथा पूर्वादिशंका उठाता है महाराज बात है नो यहाँ भी वही बीज है या दूसरा बीज नहीं है जिससे वृक्ष बना हुआ था वही बीज का अवयव चल रहा है जो बीज खेत में डालते हैं सबके सब सड़ता सब नहीं ये सब सड़ेगा तो फिर अंकुर पैदा नहीं होगा कुछ होते हैं अंकुर देने वाले कुछ होते हैं सड़ने वाले तो जो बीज थे उसी बीज से वृक्ष बना और वृक्ष के जो सारांश सा है उसी का फल बना हुआ है उसी में बीज बना हुआ है वही है यहां यही बोलना चाहते कैसे कैसे परिणाम हुआ बताता है वो माने अंडर तो नहीं है माने जिससे वृक्ष बना हुआ बीज और आम के फल के भीतर बीज एक ही है ये बोलना चाह रहा है अन्य नहीं है बोलना चाह रहे कैसे नहणीभूत बीज है यहाँ भी देखो जिससे वृक्ष बना वो बीज जो कारणीभूत बीज है उसी का ही वृक्ष फलो अंतर्गत बीज रूपेगा वृक्ष फल वृक्ष बना उसी बीज से बना और आगे जाकर एक परिणाम होकर के फल बना और उसके भीतर में आया हुआ जो अभी बीज है वो भी वही बना हुआ जो कारणीभूत बीज था बीज रूपे परिणाम था होता गया आम की गुठली थी जमीन में डाल दिया गया तो वृक्ष रूप से परिणत हो गया वही गुठली परिणत हुई हुई है और उसके बाद फल रूप से परिणत हो बीज रूप से परिणत हो रहा यही हुआ है एक ही है परिणाम तो कहते हैं वो कार्यकार है जैसे आप पुरुष ये आपने कहा वो कार्यकार में होने वाला वह अंग बीज भी एक ही बीज है परिणाम है मूल बीज का ही परिणाम है अगर बोल भी पूरे नष्ट हो जाए तो कुछ बनेगा नहीं बनेगा सारे अवय नष्ट नहीं होते कुछ अवय रह जाते जिससे अंगुल हो जाता है तो उसी का परिणाम है। ये की है। ये उठा कहा नंबर टिप्पणी है ना ऐक्यम इति अंतरम इधि शब्दों द्रष्टव्य नौ नो शब्द से सा, सांगत्या है ऐक्यम इसके आगे इति शब्द है ऐसा समझना चाहिए ऐक्यम इधि ऐसा मानना चाहिए ऐक्यम इतिहास इति शब्द जोड़ना चाहिए क्यों नौम शब्दों से आगे नौम से शुरू हुआ है तो अंत में इति लगाना चाहिए ऐसी शंका नम शब्द के साथ संगति लगाने के लिए इति शब्द यहां देखना चाहिए कहां कहाक्यम के आगे टीका में इति ऐसा समझना चाहिए का तो यह शंका जब उठाई मूल बीज का ही परिणाम है वृक्ष फल बीज सब मूल का ही परिणाम हो यहां भी एक यित तो अन्य नहीं है ऐसा जो कहा तब कहते दूसरे दृष्टान ले तो क्या है सवयत्वाच अन्य अन्यवाच कहा था वहां अन्य है या अनन्या है कहा था नहीं यहां भी अनन्य है पूर्वादि बोलेगा इस ढंग से परिणाम उसी का है करके तो कहते यही कहना चाहते चलो मान लेते हैं उसी बीज से इशारा बन गया एक ही तब भी एवं तो बीज सावय है, है परिणत अवैध जैसे वृक्ष बना सावय था उसे कुछ अंश से वृक्ष बना हुआ है उसी प्रकार वृक्ष सामानी फलाकार से परिणत हुआ जो अवय होगा उस बीज का जो फल के आ आकार से परिणाम को प्राप्त हो बीज उससे भिन्न अवय तद तद अंतर्गत तो बीज रूपे जिससे परिणाम होकर कि जिनसे फल बना हुआ है फल बना हुए अवयव से भिन्न अवयव से भीतर वाला बीज बना हुआ है फल बनना अलग अवयव से और भीतर में भी, फल के भीतर भी बीज आया वो अन्य अवयव से ऐसा हो रखा हुआ तद अंतर्गत बीज रूपेण परिणाम और तो भेरे वो दोनों में भेद है पहले वाला और अभी भेद होने से भेदेना आधार आधे भाव इसलिए वहां आधार आधे भाव हो जाता है फल और बीज में आधार आधे भाव हो जाता है फल के भीतर रहने वाला बीज आधे है फल आधार है फल में फल के भीतर है आधार आधे भाव वहां तो हो जाएगा यह तो निर्वय का यहां आत्मा निर्भय है इसलिए ऐसे आधार आधे बाधार हो जाए आत्मा आधे हो जाए मतलब शरीर के भीतर आत्मा जैसे गढ़े के भीतर पानी आधार कौन गढ़ा आधे है? ऐसा यहाँ नहीं हो सकता वो तो हो गया तो सावय पदार्थ है जिस अंश से फल बना उससे भिन्न अंश से बीज बना हुआ है इसलिए वो आधार आधे भाव हो जाएगा सावय बोले किन्तु यहाँ नहीं हो सकता एक आधे यह तो निर्भय तथा कम ऐसा आधार आधे भाव होना संभव नहीं और श्रुति में जो दिखाई दे रहा आधार आधे भाव जैसा लग रहा यही वह अंतर शरीर है सौमु ऐसे देखने से लगता है कि शरीर आधार है और आत्मा आधे है ऐसा लगता है कि तात्पर्य और समझना होगा एक सैवत्वाद हेतु तो दिया अच्छा आद्यम हेतु बिर्भवती पहले वाला हेतु तो क्या था अन्य ये जो तो हेतु है अन्यवाद वो बीज अन्य है ये हेतु का कर व्याख्या करते हैं ये कहा आद्यम हेतुं दृष्टान भाष्य में दृष्टान कारणबीजा वृक्ष बल संता है बीजा दृष्टान्त में जो है ना कारण बीज से अतिरिक्त बीज फल के भीतर में पड़े हुए बीज अलग बीज हैं तो दाष्टान्त के तु स्व कारण कारण पुरुष थे सिद्धांत में दृष्टान सिद्धांत है सिद्धांत में तो अपने कारण के कारण बना हुआ जो पुरुष है माने शरीर का कारण कला कला के कारण पुरुष उस पुरुष शरीर अभ्यंतरिक्त शरीर के भीतर सुनाई पड़ा यही वह अंत सब पुरुष है ऐसा सुनाई पड़ता है तो इसका तात्पर्य समझना होगा ये कहा ठीक है सूर्य क्या सुनाई पड़ता ये ये से कला है, है। तो तो जो से कहा गया पुरुष है जिसमे कलाएं उत्पन्न होती है पुरुष से अंत शरीर स्वम् सपुरुष का वो पुरुष का कौन है यथ और तत् सम्बन्ध होगा यद पद बाद में है मंत्र में तत्पद पहले है सपुरुष तत्पद है और ये या, या है जिसमें जिसमें ऐसा होता है वह पुरुष शरीर के भीतर यही दिखाई दे रहा है तो यशमिन यथाषोश कला प्रबधि युवा है यदि यद शब्द से ये शब्द से कहा गया है जो पुरुष है जिस पुरुष में यही होगा ना इसमें भी कहा था उसी का ही पुरुष से अंत शरीर सौम्य स कहा है शरीर के भीतर सौम्य पुरुष है कहा इति तथ शब्द से विश्व कहाता है, है एक ही वस्तु है और दृष्टान तो है वो ये कहा ए, अन्य है वहां यहाँ अन्य नहीं है वहां अन्य है और यहां अन्य नहीं है एक ही है, है क्यों यथ शब्द तब शब्द से एक ही व्यक्ति कहा जाता है सोड़ा सकला सब शिशु को कहा तो उसे अंत शरीर सौम्य सपुरुष यशिष को पकड़ा स शिविर को पकड़ना ये भिन्न अनन्य है यहाँ दृष्टान अन्या है यहाँ अन्य है एक दिवतीय हेतु दिवस हेतु सवयत् हेतु है, है, है, तो है, तो है। अन्यवाच तो सो तो है दो हेतु है, तो है दूसरा वोला हेतु तो व्याख्या करते बीज इत्यादि में कहते हैं बीज वृक्ष सहावयत्वात देखो भाई बीज भी, फल बीज को भीतर कर रहा है अपने कारण के कारण को भीतर कर रहा ये आ रहा है बीज कारण होता है उसे बनता है वृक्ष वृक्षर में बनता है फल फल के भीतर में बीज दिखाई दे रहा है तो बीज कर, कर भी सकता किस तरह से क्यों वृक्ष वृक्ष बीज भी शाहवैव है वृक्ष भी सहावैव फल भी सावय है सबके सब सावैव सब सावय पदार्थ है बीज वृक्ष आदि नाम बीज प्रिक्षा वो हो वृक्ष फल हो सबके सब सावय बने से आधार आधे तुम व आधार आधे भाग हो जाएगा कुछ अवयव आधार बनेगा कुछ अवयव आधे हो जाएगा आधार आधे भाग बन जाएगा कि पुरुष आत्मा कैसा है सवयवाश कला और कला कैसे सवय है ये तो जो प्राणादि कला जो उत्पन्न होंगे सवय कला शरीर शरीर भी सवयव है पर आत्मा निर्वय है तो सवय से कला शरीर शरीर भी निर्वय अवय सवय है कला भी सवयव है आत्मा निर्वय है ये ना इसलिए क्या होगा यहाँ आधार आधे भाव संभव नहीं होगा यहाँ आधार आदे, वहां तो दोनों के दोनों सवय थे इसलिए आधार आधे भाव हो गया किन्तु यहां संभव नहीं क्यों आत्मा निर्वय है और ये शरीर और कला सब सावय है इसलिए एक है इसी के द्वारा आकाशिया भी शरीर का आधार देखो शरीर के भीतर आकाश मानते हैं कि नहीं मानते है खोखला पन्ना है आकाश तो शरीर आधार हो गया और आकाश आधे हो गया ऐसा होगा मान सकते हैं कि मान सकते दिखता तो ऐसे ही है शरीर के भीतर आकाश है तो इस शरी, ये इस वाक्य के द्वारा क्या होगा आकाश से शरीराधारत्व अनुपर्मा आकाश भी शरीर शरीर आधार तो शरीर आधार आकाश तो के शरीर आधारत्व आकाश का भी नहीं आता शरीर आधार वाला आकाश सिद्ध नहीं हो सकता निरवय और सावय होने शरीर सावय आकाश निरभ इसलिए आधार आधे भाव संभव नहीं जो आकाश का भी नहीं हो पा रहा है क्यों आकाश निरवय है और शरीर सावयव है यही कहते हैं ये ये जो सावयव और निरवय कहने का था क्या तात्पर्य तात्पर्य बता रहे इसका तात्पर्य बताता द्वारा आकाशी शरीर आधारत्म जो आकाश है वो भी शरीर आधार वाला संभव है शरीर का आधार नहीं आकाश क्या यहाँ भौगोलिक समास देखना शरीर शरीरम आधार हो यश्य सरिराधार शरीर आधार तो शरीर आधार धर्म है माने शरीर आधार वाला आकाश भी नहीं हो सकता माने शरीर में आकाश नहीं हो सकता अनु क्यों होता रहा है आकाश से आकाश कारण से क्या कहना जो आकाश का भी कारण होगा वो शरीर का आधार शरीर आधार वाला होगा शरीर में आत्मा ऐसा आधार हो नहीं हो सकता जब आकाश भी शरीर का शरीर आधार वाला नहीं हो सकता है तो उसका भी जो कारण है आकाश का भी जो कारण है तस्मात तस्मात् तस्मात होना, आकाश है संभूता आकाश का भी कारण है वो तो कैसे शरीर आधार वाला होगा मान शरीर कैसे आधार बन सकता नहीं बन सकता क्या कर कईभ न्याय होते हैं कई बुध न्याय होते हैं जब सामान्य हवा भी पत्ते को उड़ा दे तो बबर आने पर तो कहना ही क्या है इसको कहते कई बुधिकार हो तो ही नहीं सकता शरीर आधार बन जाए और आत्मा आधे बन जाए ऐसा संभव नहीं तस्मात असमानो दृष्टान्त तो इसलिए क्या निष्कर्ष हुआ जो तुमने बीज और वृक्ष आदि के दृष्टांत दिया समान नहीं है दृष्टांत तो और दृष्टांत में वैषम्य है वो अन्य है दूसरा है सवयव है निर्वय है एक ही है वो दृष्टांत आत्मा शरीर आत्मा में परिचिन सिद्ध करना संभव नहीं है पूर्वादी बोलता है दृष्टान्त द्रिश्टान से क्या लेना दृष्टान्त के दृष्टांत है ना वचनात् वचन है यही वो अंत शरीर क्या वचन है यही अंत शरीर श्रुति बोल रही है वचन है वचन होने से हो जाएगा यही शरीर क्या होगा वचनात न वचन है है ये युक्ति युक्ति से क्या लेना है दृष्टान्त में घटेगा घटे क्या लेना उसे श्रुतिभाग्य है यही शरीर सौम्य स पुरुष यशन योड़ सकती है वचन बच्चन है वचना वचना चेत न सिद्धांत नहीं वचन से अकारकत्व देखो वचन कोई कारक करवाने वाला नहीं होता ज्ञापक होता है वाक्य जो होगा कोई प्रकार के होगा ज्ञापक होगा कारक नहीं होता कारक क्रियाजनक तो नहीं होता वचन कारक माने क्रियाजनक कारकत्व यानी कि ऐसा करो कहने से क्या करवाना संभव है शब्द बोल देता है करो ना करो तुम्हारी इच्छा है वचन कारक नहीं होता ज्ञापक होता है वचन से अकार वचन कोई कारक नहीं है भाई वो ज्ञापक है विधि विषय जो शास्त्रों में बताया जाता है कारण थोड़ी है वो वचन है ये रास्ता चलो तो ऐसा होगा ये रास्ता चलो तो ऐसा होगा तुम्हारी इच्छा है जो चाहे करो ये बोलते विधि विषय ये तो होता है और क्या होता है दो रास्ता दिखाते थे दोनों को फल बता देते हैं ये रास्ता में ये फल है ये रास्ते का ये फल है हाँ तो, तो तुम्हारी इच्छा कारक नहीं है ज्ञापक है वचन से अकारगत्वाद कहा नहीं वचनम वस्तुओं अन्यथा करने व्याप्रियत वस्तुओं अन्यथा करने वचनम न व्याप्रिय माने जो वचन है वो क्या वचन जो होता है वो वस्तु को अन्यथा करने में कोई अन्य वस्तु को अन्य करने में समर्थन नहीं होता व्यापार युद्ध नहीं कर सकता जो वचन आएगा माने वाक्य होगा वो वचन वस्तु जो वस्तु होगा उसको अन्यथा में अन्यथा करने में न व्याप्रिय व्यापार नहीं कर सकता किमतरी फिर क्या करता है या या था था वो जैसा वस्तु है अर्थ बता देता है वचन तो इतना ही होता है यथाभूत अर्थ को द्योतित करता है प्रकाशित कर देता है उसको इधर उधर करने सकता जैसा है वैसा बता देता है वचन में शब्द होता है कहा तस्माद इसलिए निष्कर्ष क्या निकला तस्माद अंत शरीरें इतने वचन अंत शरीरे ये जो वचन है यही व अंत शरीरे है सौम्य सुरुष यही वाक्य है ना शरीरे इति शरीर वचन ये जो वचन आया होगा में यह ऐसा समझना होगा अंडस्य अंतर इति अंतर्योग दृष्ट अंडस्य अंतर अंतर्व्योग कहा जाता है ब्रह्मांड के भीतर आकाश आकाश के भीतर ब्रह्मांड है कि ब्रह्मांड के भीतर आकाश है अंतर व्योम शब्द ऐसा बोला जाता है अंतर माने मान भी ऐसा बोला जाता है जैसा परिचय उपलब्धि हो रही है ब्रह्मांड के भीतर खोखला पाना दिख रहा है इसको लेकर इसी प्रकार यहां भी आत्मा की उपलब्धियां होने से बताया गया ये कहना चाह रहे हैं वाक्य को ऐसे समझना होगा यही वाकश पुरुष वाक्य समझना होगा कि अंडस्य अंतर व्योम इति वक्त द्रष्टव्य अंडस्य अंतर व्योम जैसा बोला जाता है होता है आकाश के भीतर ब्रह्मांड होता है किंतु ब्रह्मांड के भीतर आकाश ऐसे दिख रहा है अंडस्य अंतर माने भीतर व्योम माने आकाश जैसा वहां पर संगति लगाएंगे होगी कैसे टिप्पणी संगति लगाएंगे एक दो की टिप्पणी कहा अवच्छेद अवच्छेद देखो घट के भीतर आकाश बोला जाता है जैसे वैसे अंडस्य अंतर्व्योमा कहना उतना ही है आकाश व्यापक तत्व तो है होने पर भी घट के भीतर आकाश बोलते हैं ना जब हम घट का दीवाल बना देते हैं मिट्टी की दीवार बनाएंगे बोल दीवार हो गया यही तो है मिट्टी की दीवार को घट बोलते हैं तो उसके घेरे में जो पड़ गया उसको भीतर कहा जाता है वैसे यहां भी आत्मा विभू है व्यापक है किंतु तो शरीर बन गया जब कला कला का कार्य पहला हो गया तो इसके भीतर दिखने लगा जितना हम दिखने लगा वही कुछ नहीं दिखा ये को अवच्छेद से समझना या अव्छेद शरीर है अवच्छेद आत्मा है शरीर के घेरे में पड़ने से यही वह वा कहा वास्तव में शरीर के भीतर ही आत्मा ने व्यापक है अवच्छेद से कहा अवच्छेद बाद ने आव्छेद बाद ने दृष्टान आह अंड अंतर्व्योम जैसे कहा जाता है अंड से अंतर्व्योम है भैया आकाश उत्पन्न होता है बाद में ब्रह्मांड उत्पन्न होता है तो ब्रह्मांड बनने के बाद उसके भीतर जो पड़ गया बात से कहा जैसे के भीतर आकाश बोला जाता है उसी प्रकार ब्रह्मांड के भीतर आकाश अवचेद के भीतर कहना अवच्छेदक शरीर रूपी उपाधि के कारण आत्मा जितना यहां घेरे में आया उसको आत्मा करके कहा गया अवचेद से कहा यह समझ रहा है कहा दो की टिप्पणी इति बच्चा है ना तो इति बच्च से जो तो चकार है उसे लेना प्रतिबिंबवाद से भी अर्थ ले लेना बच्चा है ना अंड से अंतर व्योमा इति बच्चा ऐसे जो कहा था व्योंते व्योंते व्योंते तो चकार है वहां तो चकार से कह लेना प्रतिबिंबवाद भी ले सकते हैं कहा ये भी अर्थ कर लेना प्रतिबिंबवाद लेना ले दर्पण से अंतर्मुखम दृष्टान समुचया दृष्टान्त घट जाएगा दर्पण से अंतर मुखम ऐसा बोलते हैं शीशा के भीतर मुख है भूख बाहर है कि भीतर है किंतु वहां दिखाई पड़ रहा है बाहर मुख तो दूसरे को दिखेगा अपने को नहीं दिखता अपना मुख शीशा के भीतर ही दिखाई पड़ेगा हमारे अपना मुख यहां कहा है शीशा के भीतर है अपने लिए तो दर्पण से अंतर भूखंप जैसा बोला जाता है यह प्रतिबिंब बार मानी प्रतिबिंब पड़ा हुआ उसी को देखना है तो परमात्मा का प्रतिबंध यहां पढ़ता इसलिए प्रतिबिंबवाद से बोल दिया यही अंत शरीर स्व पुरुषकने का प्रतिम के द्वारा कहा समझना या तो बात है या प्रतिबिंब वाद है यह समझना कि दो में से कोई एक तात्पर्य है यह टिप्पणी कार ने बता दिया अच्छा आगे भाषण है उपलब्धि निमित्त यह शरीर यही अंत शरीर स्वपुरुषकने का मतलब एक और तात्पर्य उपलब्धि का निमित्त शरीर है जब तक थूल शरीर में नहीं होंगे तब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी कभी भी होगा इस जन्म में होगा दस जन्म के होगा करोड़ों जन्म के बाद होगा अहम ब्रह्मास्त वृत्ति शरीर होने पर इंद्रियां बैठेगी कुर्सी होने पर रहेगा कुर्सियां शरीर है तब गोलक तो इंद्रियां बने मन का स्थान बने हृदय बने तो मन होगा फिर वृत्ति बन पाएगी तो शरीर जो उपलब्धि की निमित्ता है इसलिए भी यही अंत शरीर कहने का भी तात्पर्य है आत्मा खाली शरीर के भीतर ही है यह तात्पर्य नहीं उपलब्धि के निमित्त होने से उस आत्मा की उपलब्धि का निमित्त यही है शरीर है। शरीर अवस्था में ही इसकी उपलब्धि कर सके कर सके यह चेत अवेदित अथ सत्य मस्ती न चेत यह वेदित महादी विनष्ट ऐसे कहा है ये शरीर के रहते रहते जान या जान या बाद में होने वालों स्थिति उपलब्धि चल उपलब्धि का आत्मा के उपलब्धि का निवित्त है शरीर इसलिए यही शरीर का तात्पर्य इसलिए कहा यह कहा विज्ञान आदि लिंग ही अंत शरीर परिचन्न वही उपलब्धते पुरुष देखो देखना सुनना आदि जो लिंग है अगर चेतन यहां न हो तो जड़ में देखना सुनना आदि बनता नहीं आप देख रही है कान सुन रहा है दर्शन श्रवण आदि जो हेतु बन रहे लिंग बन रहे किसके लिए आत्मा हय करके चेतन के सामनिध्य में जड़ में क्रिया होती है चेतन के सान्निध्य प्राप्त किए बिना जड़ में क्रिया होने सकती है कहा देखा गाड़ी आदि में देखा है ड्राइवर के सान्निध्य हो तो गाड़ी चलेगी केवल गाड़ी हो तो गाड़ी नहीं चलती ठीक इसी प्रकार ये भी जड़ है जितनी हमारी इंद्रिया जड़ है सब चेतन तो आत्मा ही है तो इनमें क्रिया हो रही है दर्शन श्रवण आदि जो लिंग है व्यापार है इनमें हेतु बना हुआ है इसके द्वारा आत्मा की उपलब्धि आत्मा है, है इसलिए तो देखना सुनना हो रहा है चेतन के सामने देख बिना जड़ भी क्रिया होती नहीं ये सब जड़ है सब इंद्रियां काम कर रहे हैं अपने अपने ढंग से दिख, दिख रहा है ये कहते यहा उपलब्धि होती कैसे दर्शन श्रवण मनन आदि मनन विज्ञान आदि लिंग देखना सुनना मनन करना विज्ञान जामना इत्यादि जो हेतु है लिंग है सब हेतु है आत्मा की उपलब्धि में लिंगे लिंगय अंत शरीर परिचन्न ना इनके भीतर के शरीर में आत्मा है इसलिए देखना सुनना हो रहा करके परिचन्न जैसा ही उपलब्ध थे पुरुष व आत्मा की उपलब्धि होती है इस तरह से शरीर के भीतर है इसलिए तो यह देखना सुनना बन रहा है ऐसा लगता है उपलब्धि इस तरह से होती है उपलब्ध अतः उचित उपलब्धि होती है आत्मा की दर्शन सरना आदि बनाना आदि विज्ञान आदि लिंगों के द्वारा माने जड़ में जो क्रिया हो रही है आत्मा भीतर है इसलिए हो रही है समझना जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं तो नहीं चलती हेतु मन रहे लिंग माने हेतु लीनम अर्थम कमेती दिलिंगम जो छिपे हुए वस्तु को प्रकट कराने वाले को लिंग बोलते पहचान जैसे धूम लिंग होता है अग्नि का अग्नि दूर देश में दिखाई नहीं दे रही है धुआं दिखता है धूम देखता है तो धूम को लिंग कहते क्यों लीन अर्थ क्या है छिपी हुई है। है उसको, उसका ज्ञापक ज्ञापक धूम धूम क्यों? होगा होगी, होता है। इसलिए उसको लिंग कहते हैं है। तो यह दर्शन श्रमादि जो लिंग बने हुए परिचायिक बने हुए आत्मा का या नेत्रादि में व्यापार और व्यापार अगर चेतन न हो तो नहीं हो सकते चेतन है कहा है शरीर के भीतर है इसलिए कहा गया, उपलब्धि होती है इसलिए उपलब्धे चाह अत उच्चते उपलब्धि होती है इसलिए कहा जाता है यहाँ शरीर सब पुरुष है इसलिए कहा ये शरीर के भीतर है सौम्य ये पुरुष ये सुखे साजी पुरुष ये भी शरीर के भीतर है कहने का मतलब यह है परिचित दृष्टि से नहीं उपलब्धि होती है दूसरी बात न पुनराश कारण समरीर परिचिन्न मनसा इच्छति मूढ़ो की प्रमाणभूता न आकाश कारण जो आकाश का भी कारण है आपका किसका आकाश सबसे बड़ा है पृथ्वी से बड़ा जल जल से बड़ा तेज तेज से बड़ा वायु वायु से बड़ा आकाश कारण है तो आकाश का भी कारण है आत्मा तस्मात या तस्मात आत्मा आकाश संभ आकाश पैदा हुआ है तो आकाश निकाश कारण आकाश का भी कारण होता हुआ आकाश से कारण आकाश कारण ष्टी समाज कारण आकाश का भी कारण होता हुआ वह आत्मा कुंडा बदरवद जैसे कुआ बाहर के दाने को अपने घेरे में कर देता हो ये शरीर माने इतना छोटा शरीर तुच्छ शरीर उस आकाश के कारण आत्मा को अपने भीतर कर नहीं सकता वो तो उपलब्धि होती है इसलिए कहा गया यही अंत शरीर करने का मतलब उपलब्धि निमित्त होने से ना कि भीतर ही आत्मा है ये बात में वो तो बेपिहु है ये कहा न आकाश का आत्मा आकाश का कारण होता हुआ कुंडत कुंड में बैर के दाने के समान शरीर परिचन्न नहीं थी शरीर में परिचन्न हुआ आत्मा ऐसा नहीं मन से तो भी नहीं इच्छा थी वक्तों मूर्गी मूर्ख भी होगा तो मन से भी इच्छा नहीं करेगा ऐसा बोलने के लिए जानकार व्यक्ति तो गहने क्या है क्यों होता प्रमाण होता है तो प्रमाण स्वरूप श्रुति ऐसे कैसे बोल दे कि शरीर में ही आत्मा है भीतर आत्मा है यह तो प्रमाण है श्रुति कैसे मूर्ख भी नहीं मन से भी नहीं बोलता फिर श्रुति कैसे बोल सकती उसका तात्पर्य अलग है उपलब्धि होती है अथवा कल्पना का अधिष्ठान है आत्मा इसलिए ऐसा कहा गया सोलह कलाओं की कल्पना की अधिष्ठान है इत्यादि प्रत्येक तो अपेक्षा से कहा अंतरात्मक तो अपेक्षा से कहा गया यह समझना चाहिए कहा। तीन की टिप्पणी पुनर् आकाश कारण आकाश कारण में देखो यहां पर एक व्याकरण की दृष्टि से गलत हो रहा है कारण शब्द नपुरक्षक निंदवाचक है और भाष्य में पढ़ दिया आकाश सम समय कारण बोलने से वहां भी सम बोला सत न बोल करके सम बोला नपुंसक में सत्य होता है पुलिंग में सम बना हुआ है तो कारण पुलिंग में प्रयोग कर दिया कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण कारण बोला जाता है कि कारण बोला जाता है कारण नपुंसक लिंग वाला शब्द है तो यह पुलिंग में कैसे भाषा कार्य ने प्रयोग कर दिया वाला यह टिप्पणी कार चाह रहे हैं वाले अमुक लिंग में प्रयोग होंगे जैसा कहा वो कोई नियमित नहीं है विपरीत भी हो जाता है क्यों लोक का आश्रय लेता है लिंग लोक में जैसे व्यवहार करते हैं वैसे लिंग का प्रयोग होता है व्याकरण लोकाश्रय का आश्रय लेता है जहां जैसे बोलचाल हो जैसे एक ऋकार है यहां री बोलेंगे महाराष्ट्र में रू बोलेंगे और किसका सा हिस्सा यह पता नहीं कृष्णा बोलते हैं ना महाराष्ट्र में कृष्ण कुरुष, बोलेंगे ऐसा बोल अब जहां जैसा है लिंगम अशिष्यमें अतंत्र नियमित नहीं है लोकाश्रय लोक में जैसे आश्रित जैसा है वैसे होगा तो इसलिए यहां कारम शब्द स्तर से कहा नहीं तो, तो नहीं तो वैसे पुणी। तो कार्य शब्द को नपोक्षम प्रयोग हैिंगम लोकाश्रय लिंग शरण इसी का शरण तो ये तो के वार्तिक यहाँ समाधान करना होगा आकाशकार इसमें यह भारती का आश्रय तो लेना पड़ेगा एक व्याणी का है मूढ़ोपी में चार नंबर टिप्पणी मौध्यम ये सूक्ष्म अवगाहते पर्वत घटावेश जो तो देखो जो मूर्ख होता है मूर्खता जो है ना क्या करती है सूक्ष्मार्थ को ग्रहण कर लेता है वो क्या पर्वत को घट के भीतर में ग्रहण कर लेता है घट के भीतर पर्वत है समुद्रता है इतना कर सकता है सूक्ष्मार्थ है इतना सूक्ष्म बना के देता है ये कहते हैं टिप्पणी कहते हैं मौध्यम भी मुख सूक्ष्म पर्वत शम तो मौर्य है वो सुन करता है समझता है पर्वत को घट में आवेश करके प्रवेश करके बोलता है घर के भीतर पहाड़ है ऐसा बोलता है एक प्राकृतिक जन्म होगा वो तो उसको भी अतिक्रमण कर जाता है और आगे बढ़ जाता है मूर्ख तो जो होगा पर्वत को घर के भीतर डाल सकता है इतना मुक्ति से इतना कर देगा किंतु जो प्राकृतिक होंगे प्रकृति में बहने वाले जो होंगे वो तो उसे उसको भी अतिक्रमण करके जाते हैं ठीक है अच्छा हो गया ठीक है फिर करेंगे समय हो गया है ये रखते हैं ओम भद्रम करणे भी श्रम देवा भद्रम पश्यंग ओम् सुचाम ते साम ते साम ते साम